करते ओम सहनावतु सह नौन सह वीर कर्वा ते वह तेजस्वी नधीतमस्तु मेद्विष् शांति शांति शांति हाँ जी। ये ये क्या ठीक रहा है अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ बोलिए नहीं होता है। नहीं होता है तो कहां से सुना है क्या बोले ज्ञान से है कर्म और से, होता। से, ही तो से ही ही क्यों बोल रहे हो फिर आप अभी बोलो ज्ञान से मुक्ति होती है ज्ञानान मुक्ति ऐसा कहा है तो वहाँ ज्ञान मुख्य साधन है ठीक है उसमें कोई बात ही नहीं है मुख्य साधन है कर्मों और ज्ञान में भी क्या थी? मैं ज्ञान ज्ञानानुमुक्ति कहा क्योंकि ज्ञान के कारण से ही कर्म होते हैं ज्ञान के कारण से ही उपासना होती है अगर ज्ञान ठीक है तो कर्म और उपासना भी ठीक होंगे ये इसका मतलब है ज्ञान ठीक है तो कर्म और अनुसार नहीं ज्ञान का मतलब केवल शब्दों को प्राप्त करने से मतलब नहीं है विवेक से मतलब है वैराग्य से मतलब है ज्ञान का मतलब ज्ञान दो प्रकार का होता है एक शब्दों का ज्ञान एक अर्थ का ज्ञान यानी सिगरेट नहीं पीना चाहिए यह ज्ञान हैं। पर कैसे ज्ञान सिगरेट नहीं पीना चाहिए ये जो शब्द है ना इन शब्दों का ज्ञान है और इन शब्दों का जो वास्तव में अर्थ है वो अगर जिसको है वो फिर उसी तरह करेगा उसका जो वास्तव में अर्थ तो है क्रिया मतलब वो एक तो होता है ना जिसको तोता रतन रतन कहते हैं तो जैसे रटवाते है ना कि देखो शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा और आपको नहीं फसना है तो उनको जान हो गया वो रट लगा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी क्रिया आई तो फिर वो सब कुछ वैसे ही किया जो नहीं करना चाहिए तो ज्ञान का मतलब केवल शब्दों को समझना नहीं समझते केवल शब्दों को समझना ही नहीं है इस, आ, ये सब छोड़ो वेद स्वयं कहता है अविद्य मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नु थे ज्ञान कर्म और उपासना से मृत्यु को तर करके और ज्ञान से जो है अमृत को प्राप्त होता है कर्म और उपासना से मृत्यु से तर जाता है और ज्ञान से अमृत को प्राप्त करता है तो जो ज्ञान वही कर्म होते कर्म नहीं अज्ञान नहीं नहीं। पूर्वक जो कर्म होते वो कर्म होते नहीं ऐसा नहीं बोला है अज्ञान से भी कर्म होते हैं और ज्ञान से भी कर्म होते हैं दोनों से होते हैं कर्म तो दोनों से होते हैं पर जो ज्ञान पूर्वक कर्म होते हैं वो कर्म वो मुक्तिदायक है ऐसा है वेद स्वयं कहता है ना न विद्या अविद्याम च सह अविद्य मृत्यु तीर्त्वा विद्या मृतमश्नु यदि यदि व्यक्ति को ज्ञान ज्ञान है, है फिर भी उस तरह के कर्म नहीं कर रहा। तो। वो है का मतलब ये है कि वो हर जगह नहीं होता कहीं कहीं होता है। यथार्थ ज्ञान होता हुआ भी व्यक्ति नहीं करता है तो वहां उसका जो संस्कार वो बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, ऐसा है जैसे कोई बहुत ज्यादा शराबी मतलब बहुत ज्यादा शराब पीने वाला इतना अधिक शराब पीता है अब उसको यथार्थ में ज्ञान होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा पी पी करके उसका जो आदत बना दिया है जिसको कहते हैं क्या कह कहते हैं हाँ आदत ही कहना चाहिए एडिक्शन जो हुआ है उसको वो जो आदत है उस आदत से उन संस्कारों से इतना प्रभावित रहता है उसको पता है कि मैं वास्तव में मरूंगा क्योंकि मेरा लीवर वो ये सब खराब हो चुके हैं वास्तव में मर जाऊंगा लेकिन उस आदत से इतना मजबूर होता है कोई बात में मरूं तो मरूं कोई बात लेकिन पी के मरूंगा वो ऐसा करता है वो किसी किसी काम में करता है ऐसा और जहां यथार्थ जान होता है तो वो गड़बड़ नहीं करता वह जैसे सामने से ट्रक आ रही है यथार्थ जाने अट जाता है आग जल रही है दूर रहना चाहिए यथार्थ जाने दूर हो जाता है ऐसे बहुत कुछ जहां जहां यथार्थ जान होता है वहां गलत करता ही नहीं लेकिन किसी किसी जगह गलत इसलिए करता है वहां यथार्थता था होने के साथ साथ भी वो जो गलत करने के संस्कार इतने ज्यादा होते हैं उनसे ज्यादा प्रभावित होकर के यथार्थ पता होने के बाद भी नहीं करता इनको क्षीण किया जाता है तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान से क्रिया योग करके तपस्या से की जाती है बहुत सहन करना पड़ता है कैसे सहन करना पड़ता है उदाहरण के लिए आ, देखने की इच्छा हो रही है नहीं देखना चाहिए उसको ठीक है तो उसको रोके ठीक है ना तब करे वो आ, सब लोग देख रहे हैं मेरे को नहीं देखना है तो वो रोकने के प्रयास करता रहता है बार बार इच्छा होती बार बार रोकता है तो दुख होता रहता उस दुख को सहन करता और रोकता जाता है रोकता जाता है रोकता जाता और एक दिन ऐसा आएगा ज्ञानपूर्वक रोकेगा ऐसे तप में जो जबरदस्ती रोका जाता है ठीक है ना तप में जबरन होता है वो जबरन भी वो बुद्धिपूर्वक होता है जब तो सर्दी लग रही है तो सर्दी को सहन कर रहा है ठीक है ना तो एक सीमा तक सहन करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा सर्दी को सहन करता है एक तो यह है कि सर्दी लगते ही आदमी बनियन पहनता बनियन के ऊपर इनर पहनता इनर के ऊपर स्वेटर पहनता स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़ता है शार के ऊपर कंबल ओढ़ता है कंबल के ऊपर रजाई ओढ़ता है ठीक है अब इतना सारा ओढ़ लिया था उसको ठंडी नहीं महसूस ही नहीं हो रहा है ठीक है साधन है इसलिए सबका प्रयोग कर रहा व्यक्ति समझ में आ रहा है ना तो वो उसको सर्दी का को कोई मतलब ही नहीं पता लग रहा है ना तो सर्दी को भी सहन करो तो क्या करो रजाट रजा हटा दो थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा हाँ ठंड है उसको सहन करो ये थोड़ा थोड़ा सहन कर दो और धीरे धीरे सामर्थ तो, तो हो जाएगा तो फिर आप कंबल भी हटा दोगे फिर थोड़ा सा ज़्यादा सहन करोगे फिर धीरे धीरे धीरे वो शॉल भी हटा दिया हाँ बस श्वेटर में रह रहे हैं बस चला रहे सर्दी भी लग रही है और कुछ सहन भी हो रहा है ऐसा तो ठीक है और बिल्कुल ही आपने अपने आप को ऐसा बना दिया जैसे वसंत और ग्रीष्म काल में जैसी स्थिति होती है वैसा आपने आपको बना लिया तो फिर तो सर्दी का कोई मतलब ही नहीं है उससे शरीर जो है बहुत पंगु हो जाएगा मतलब इतना इस तरह शरीर हो जाएगा वो किसी भी ऋतु में वो सहन नहीं कर पाएगा आपका शरीर क्योंकि हर समय साधन आपको उपलब्ध नहीं होते हर जगह ऐसा आप टॉयलेट में आप रजाई ओढ़ करके नहीं जाएंगे वहां उतार के जाना पड़ेगा आपको हर जगह आप रजाई नहीं मिलेगा ना आपको तो जब जब वो साधन नहीं मिलेगा वहाँ नहीं सहन हो पाएगा आपका शरीर नहीं कर पाएगा इसलिए शरीर जो है ना ऋतु के अनुरूप नहीं रह पाएगा उससे बहुत बड़ी हानि है इसलिए थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए किसी किसी किसी किसी किसी को को नहीं नहीं नहीं कर रहा है है है बहुत कुछ करता है, किसी, किसी को नहीं करेगा नहीं जो <coughs> होते जिनको नहीं करते है। हां तो तो पर मुक्ति होगी उसको जान लेकिन संस्कार के कारण वो कर्म उस तरह के कर रहा है कर्म न होने के कारण उसको मुक्ति नहीं होगी तो कर्म प्रधान प्रधान कैसे क्या मतलब मोक्ष जो बता रहे थे वो कर ज्ञान हो चुका है तो जान मुख्य कारण बना है ना उस उस तरह का कर्म करने के लिए अगर वो ज्ञान ही नहीं हो चुका उसको लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा है ऐसा होता ही नहीं है ना कोई, कोई कोई कर्म नहीं हो रहा है तो उतने से कुछ नहीं होगा उसको उतने से कुछ नहीं होगा उतने से कुछ होगा नहीं है ना बहुत कुछ कर रहा है व्यक्ति आज मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ ठीक है कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ तो आगे बढ़ ही रहा हूँ ना मैं नहीं कुछ कर्म ऐसे है जैसे मान लीजिए आपने शराब का उदाहरण लिया उसके शराब के इतने तीव्र संस्कार है कि वो नहीं छोड़ सकता लेकिन ज्ञान है अब उस शराब पीने के कारण उसके कई कर्म और उल्टे सीधे और हाँ तो ठीक है होगा उसमें तो कोई बात ही नहीं उत, वो वो यथार्थ ज्ञान वैसा वाला यथार्थ ज्ञान नहीं है याद रखना हाँ वो यथार्थ ज्ञान में ये यथार्थ ज्ञान में बहुत अंतर है यथार्थ ज्ञान का मतलब है सत्वपुरुष अन्यता ख्याति वो स्थिति उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मिला वो सामान्य स्थिति में यथार्थ ज्ञान बस उस यथार्थ ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है यथार्थ ज्ञान का मतलब यहाँ है सत्व पुरुष जो होती है व्यक्ति को उस यथार्थ ज्ञान में वह व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी बनता है और उससे पहले वैसा ज्ञान होता ही नहीं किसी को और जब सत्वपुरुष अन्यता ख्याति जिसको प्राप्त होती है ना वो तो हर स्थिति में उचित ही करता है वो संस्कारवश नहीं कर पा रहा ये बात होगी नहीं वहां पर ये याद रखना जिसको सत्वपुरुष अन्यता ख्याति रूपी विवेक ज्ञान होता है वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में गलत कर नहीं सकता ये तो उससे पहले पहले की स्थिति है सामान्य वर्तमान में जैसे हम लोग हैं कुछ जगह तो हम आ, अच्छा करते जाते हैं किसी किसी में फंसा हुआ रहता आदमी सारा काम अच्छा करता है खाने में फंसा हुआ कोई व्यक्ति सारे काम अच्छा करता है देखने में फंसा हुआ कोई व्यक्ति सारे काम अच्छा करता है बोलने में फंसा हुआ व्यक्ति सारे काम अच्छा करता है लेने में फंसा हुआ व्यक्ति सारे काम अच्छा करता है देने में फंसा हुआ किसी न किसी में फंसा हुआ व्यक्ति रहता है यह सामान्य लोगों की स्थिति है लेकिन जब विवेक ख्याति होती है जिसको सत्तपुरुषान्यता ख्याति की प्राप्ति होती है वहां किसी में नहीं फंसता क्योंकि वो दृष्टानुश्रेविक विषय वि तृष्णस वशिकार संज्ञा वैराग्यम वाली स्थिति है वो वहां तो कृषि किसी विषय में तृष्णा ही नहीं रहती वहां पर वो अलग स्थिति है बहुत ऊंची स्थिति है वो स्थिति जिसने प्राप्त किया है वो समाधि के अधिकारी होता है वो व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी होता है वहाँ उसके लिए कहा जा रहा, तो रहा है ज्ञान मुक्ति यथार्थ ज्ञान है तो वैसे ही कर्म और ज्ञान अंतर है ना यथार्थ ज्ञान कारण है और कर्म कार्य है अंतर तो है कब पता करेंगे जैसे मान लीजिए अज्ञान है तो कर्म नहीं है अज्ञान रूपी कर्म नहीं अज्ञान अलग है कर्म अलग है याद रखना अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान जो कारण उस से कर्म गलत हो रहा है ज्ञान कारण है कर्म उसका कार्य है अगर ज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं करेगा ज्ञान है तो कर्म करेगा उसको पता ही नहीं लग रहा है मेरे को भूख लग रही है नहीं लग रही है तो वो भोजन ही नहीं करेगा उसको ज्ञान हो गए तब भोजन करेगा जी तो जैसा मैंने कहा कि ज्ञान उसका कारण है का तो कारण रहते हुए कार्य नहीं हो ये हो सकता है क्या कारण रहते हुए कार्य ना हो यह तो हो सकता है अं। लेकिन कार्य के होते हुए कारण न हो यह नहीं हो सकता कार्य के कार्य के रहते हुए उसका कारण न हो ये नहीं हो सकता पीछे आया था मतलब तो कारण हो कार्य ना हो ये तो हो सकता है कार्य और उसका कारण हो ये नहीं हो सकता तो कारण है अच्छा ज्ञान होना उस कर्म का जो अच्छा कर्म हो रहा है तो अच्छा ज्ञान होते हुए भी ये हो सकता है कि कर्म ना हो ठीक है ठीक है उसको यथार्थ ज्ञान है लेकिन उसका कर्म नहीं है ठीक है यथार्थ ज्ञान हो तो गया अब उसने उस तरह के कर्म नहीं किए हाँ। तो क्या उसको मुख्य प्राप्ति होगी नहीं होगी ना तो जो मुख्य कर्म हो ना यथार्थ ज्ञान जो कारण है वो है लेकिन फिर भी प्राप्त है क्योंकि उस तरह के कर्म नहीं के, तो कर्म तो ऐसा नहीं है ये तो आपको पकड़ना है यथार्थ ज्ञान आप साधारण स्थिति वाले यथार्थ ज्ञान बोल रहे हो उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं जो आप कहना चाहते ऐसा यही तो आपको समझना है ऐसा होता ही नहीं है यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जब उच्च स्थिति वाला यथार्थ ज्ञान का मतलब है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति जिसको सत्वपुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति होती है वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता होता ही नहीं है तो अच्छा वाला ये वाला सिद्धांत जो कारण कारण रहते रहते हुए हुए नहीं भी ऐसा तो आप आप वहाँ पर जहाँ ये एक सामान्य नियम है भाई कारण है तो ये कारण कौन सा कारण है वो कोई वस्तुओं की उत्पत्ति वाला कारण थोड़ा बताया जा रहा है वहां कोई वस्तुआत्मक कारण नहीं बता रहे हैं ये उस विषय में कहा जा रहा है कि मिट्टी है तो कोई जरूरी नहीं है कि गड़ा भी हो हाँ मिट्टी गढ़े का कारण जरूर है लेकिन कारण है इसका मतलब वहाँ कारी भी बना हुआ वो कोई जरूरी नहीं है वहां तो ये लागू होता है क्योंकि वहां उपादान कारण है और एक कार्य पदार्थ उस उपादान से बन रहा है उस स्थिति में ये लागू होगा नियम वो, वो तो ज्ञान और कर्म में ऐसा है कि ज्ञान कर्म का कारण भी बनता है और कर्म भी कारण बनता है ज्ञान का वो तीनों एक दूसरे का कारण बनते हैं अन्योन्या आश्रित पर वहां पर ये ये तो नहीं कहा गया था केवल लागू कर भाई वो परिस्थिति नहीं परिस्थिति को देखो ना वो कारण किसके लिए बोला जा रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं। सार्वभम सिद्धांत को लेकर नहीं वो तो कार्यकारण की बात है ये ये पूरा जो बताया जा रहा है यहां पर कारण कार्य भावा, ये जो बताया जा रहा है ना वो उस रूप में ये लागू हो रहा है कि जैसे उपादान कारण है तो उसका कार्य बना रहे ना कोई जरूरी नहीं है हाँ उपादान कारण के रूप में वो है जब भी कारण बनेगा तो कारण बनेगा उसी से कार्य पदार्थ बनता है तो इतना ही पदार्थ है वहां ज्ञान कर्म और उपासना वो इस तरह का उपादान कारण और कारी वाले नहीं है वहां तो पहले सुनिए ज्ञान अगर है व्यक्ति तो कर्म करेगा और जब कर्म बढ़िया करेगा तो उस बढ़िया कर्म जो है फिर ज्ञान के लिए वो कारण बनता है फिर वहां ज्ञान कार्य बन जाता है यानी उत्तम ज्ञान से उत्तम कर्म करता है उत्तम कर्म से फिर ज्ञान प्राप्त होता है फिर उस उत्तम ज्ञान से उपासना करता है उस उत्तम उपासना से फिर ज्ञान प्राप्त होता है ऐसा है वहां पर ये तीनों एक दूसरे के कार्य कारण बनते हैं ज्ञान कारण भी बनता है कार्य भी बनता है कर्म कारण भी बनता है कर्म कार्य भी बनता है उपासना कारण भी बनती है और उपासना कार्य भी बनती है ऐसा है इसलिए वहां ये लागू नहीं करना नियम वो अलग चीज है अर्थात जो उसके वहाँ नहीं लागू हाँ तो आप आप मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है हाँ बिल्कुल नहीं होगी ऐसा समझ लीजिएगा हाँ, कोई हानि नहीं है इसमें जो जिस प्रकार की कारण यहां बता रहे हैं ये कारण वहां लागू नहीं हो क्योंकि वो दोनों कार्यकार वहां ऐसा नहीं है कि जो कार्य है वो कारण भी बनता है वहां है ही नहीं है मतलब जो कार्य है वो उपादान कारण का कारण बनेगा ऐसे तो है ही नहीं में नहीं नहीं यहाँ पर जहाँ ये बताए यहाँ तो है क्या है तो मान लीजिए ये जिस लकड़ी का कार्य है कारण थी अब ये भी तो किसी का कारण बन रहा है क्या मतलब कारण बन रहा है अर्थात ये जिस का किसी का कार्य था तो ये किसी का कारण भी तो बन रहा है ये जो स्टूल है ये किसी लकड़ी का कार्य है और अब ये कार्य होते उस उस हुए तो इस रूप में तो बनेगा पर वहाँ ऐसा नहीं है ना इस रूप में नहीं है ना इस रूप में नहीं तो आप इससे क्या कहना क्या चाहते हैं ये बताइए आपका सिद्धांत क्या है क्या बताना चाहते हैं मोक्ष में जो ज्ञान प्रधान बताया जाता है हाँ जी ज्ञान प्रधान हाँ जी किसानों के लिए कर्म प्रधान प्रमाण दीजिएगा लगने को आप कुछ भी लग सकता है तो प्रमाण दीजिएगा शास्त्री तर्क तर्क नहीं चलता है तर्क तो प्रमाण के अनुकूल होता है तर्क कोई प्रमाण नहीं है आप प्रमाण दो शास्त्र प्रमाण तो सिद्ध है वहां पर स्पष्ट है ज्ञानान मुक्ति ज्ञान से मुक्ति होती है वहां तो प्रमाण है हमारे पास में अगर आप आपको लगता है कर्म से ही मुक्ति होती है ज्ञान से नहीं होती है तो आपको प्रमाण देना होगा उसे क्या कहना चाहते जीने की इच्छा हो तो कर्म करो ये कह रहे हैं मुक्ति के लिए थोड़ा कहा है, तो क्या है कोई है तो नहीं है उनका अपना तर्क है तर्क यह है कि आ, आपके पास ज्ञान होता हो अभी व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो तो नहीं? होता है कहीं कहीं होता है जान है तो भी कर्म नहीं करता सिगरेट नहीं पीना चाहिए जानकारी या फिर भी पीता है ने, किसी किसी को वास्तविक जान होने पर भी नहीं करता है तो जान ऐसा है वास्तविक ज्ञान होता तो भी नहीं करता है किसी किसी में तो वास्तविक है उसको वास्तविक ज्ञान तो है तत्व ज्ञान और फिर प्रवृत्ति ना हो छोड़ने का तत्व ज्ञान तो है लेकिन निवृत्ति न हो कई कई कई क्या होता है जब आ, उसको पता रहता है कि मैं मर जाऊंगा मेरा लीवर भी खराब हो गया मेरा ये भी खराब हो गया सब कुछ खराब हो गया ये पीऊंगा तो मरूंगा ही मरूंगा फिर भी वो पीता है क्योंकि वो उस आदत से इतना मजबूर होता है वो उस संबंध में वो तत्वज्ञान भी उसका काम नहीं आता है वाली जो जो अविद्या वाला ज्ञान है आ, जो वो वो तो ज्यादा वो ज्यादा है, जादा है, आ, है आ, उस, उस ज्ञान से कि जो कह रहा है कि आ, तो ठीक है तो, तो यू तो नहीं कह सकते कि उसको तत्व है नहीं वो वाला तत्वज्ञान तो यहाँ नहीं होता ही नहीं है वो वाला वो, वो तो यहाँ पर है ही नहीं लेकिन यहां पर मोटे तौर पर उसको जान रहता है कि मेरे को उसको ये भी पता रहता है कि वो संस्कारों के कारण से मैं मजबूर हो रहा हूं मैं अविद्या से ग्रस्त हूँ लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को मरना ही मरना है मैं तो बच ही नहीं सकता हूँ मैं तो मर जाऊंगा वो तैयार रहता भले में मर जाऊं लेकिन इसको पी करके मरूंगा तो तो मानना मतलब तो कुछ भी हो नहीं नहीं अगर मतलब ये कि मृत्यु में उससे वो रहा है अगर उसके संस्कारों का विकास जितना भी हो चाहे मरा जा रहा हो लेकिन उसको पता है की ये मतलब मृत्यु वाला दुख इससे ज्यादा है तो वो नहीं पीना चाहिएगा वो ज्यादा वो वाली बात नहीं है वहाँ पर केवल यही कह रहा है वो मतलब मतलब की मैं तो मरूंगा मेरे को हानि ही होगी वो हानि को स्वीकार कर रहा है आ, तो बिल्कुल ठीक बात है यही तो मैं कहना चाहूंगी हानि को वो स्वीकार कर रहा है और उसको उस समय यही तो दिमाग में है कि सिगरेट नहीं पीऊंगा तो उससे और ज्यादा हानि होगी मतलब तो सिगरेट पीने में लाभ है और फिर तो देखेंगे जो होता है सिगरेट पीने में सिगरेट पीने में लाभ नहीं देख रहा है तो आ, नहीं नहीं वो हा, हा, आदत ऐसा है कि उस आदत से वो संस्कार वश वो कर रहा है उस काम को संस्कार के लिए तो सुख का है वो तो ठीक है सुख का है दुख का है जो भी कारण है पर वो संस्कार से इतना प्रभावित है वो यथार्थता को भी नजरअंदाज करके वो हानि उठा रहा है पर वहाँ ये नहीं कह सकते उसको जान नहीं है इसका में नहीं कर रहा। आ, तो बस इतना वो इतना ही कहना चाह रहे जैसे ज्ञान है ज्ञान कर्म का कारण, कारण कार्य <coughs> तो तो कर्म हो या आवश्यक नहीं।, नहीं भी हो सकते क्योंकि यह सिद्धांत है और जब यह नहीं होगा ज्ञान रहते हुए भी तो ज्ञान रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि जब तक आपने उसके कर्म नहीं किया ज्ञान के तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी अर्थात कर्म होंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी उस तरह की ज्ञान पूर्वक जो कर्म होंगे तो और कर्म किए मुक्ति प्राप्ति तो मैं वो उत्तर तो हाँ, वो तो मैं कहना चाह रहा था वो तो तत्वज्ञान जब होता है तो, तो वो कर्म करेगा ही करेगा हाँ, ये कहां ने तो कहा कि ये सिद्धांत वहाँ नहीं आपने ये बात बोली कि तो यहां में जो तो कारण में तो है तो ये वही ठीक नहीं चलेगा मेरे को तो लगता है कि ये तो होना चाहिए तो वो ना चाहिए तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि तत्वज्ञान होते हुए भी कर्म नहीं भी कर सकता है क्यों जब जब नहीं हो सकता है उस बात सिंह किया होता है उसका कारण तो रहेगा लेकिन कार्य नहीं होता उसका मतलब वो किसी का कारण बन सकता है ठीक है ना क्योंकि मिट्टी तो कारण बनेगा घड़े का ठीक है ना तो लेकिन मिट्टी कुछ से हम घड़ा नहीं बनाए तो वो कारण के रूप में रहेगा ही ठीक है ना लेकिन जी, लेकिन वो तो ठीक है थी तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ये ये इस तरह का नियम वहा इसलिए लागू नहीं तो ये वाली बात हो है, है सामान्य कोई व्यक्ति जब तो जैसा भी उसको वो मना थोड़ा कर रहे वो केवल इतना कह कहना चाह रहे हैं की कारण अभावत कार्य अभाव कार, कार्य अभावत कारण अभाव ये वाला सिद्धांत है ये सिद्धांत वहाँ नहीं लगना चाहिए ऐसा उनका कथन है पर ऐसा कहीं नहीं होता है कि अगर कारण है तो आज नहीं तो कभी ना कभी वो कार्य उत्पन्न करेगा ऐसा कभी नहीं हो ठीक है अभी वर्तमान में उत्पन्न नहीं हो रहा है लेकिन कभी ना कभी वो कार्य उत्पन्न करेगा अगर कभी नहीं उत्पन्न करे कार्य तो ये कारण ही नहीं है फिर ये माना जाएगा सिद्धांत में कोई कम नहीं है पर वहां तत्वज्ञान वाले में क्या होता है वहां पर जल्दी कार्य को उत्पन्न करता है अगर तत्वज्ञान हुआ है तो बस वो कार्य करेगा ही वो एक अलग स्थिति है पर यहाँ जड़ पदार्थों तो में ऐसी स्थिति ही नहीं है क्योंकि जब बनाने वाला बना देगा तो बन जाएंगे नहीं बनाने वाला नहीं बनेगा तो अपना बना रहेगा पड़ा रहेगा पर वहां पर तो चेतन के अधिकार में है उसको पता है मेरे को तत्वज्ञान हो गया तो मैं खाली क्यों रहूंगा इसलिए वो चेतन व्यक्ति जो है कार्य बना कार्य जाता है और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है ऐसा है कौन कारण ये सिद्धांत केवल वहीं वहीं पे मान्य है नहीं मत मानो मेरे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा जो आपने बताया था वो ज्यादा ठीक है आपको जो ठीक उत्तर दिया है अब ये कभी भी खड़ा नहीं पुलिस का उत्तर आ गया जी ये बात ठीक है की कारण के रहते हुए कार्य हो ये जरूरी नहीं जरूरी नहीं है आ, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर की कारण है तो वहाँ पर कार्य ना हो है ना ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है वहाँ पर कार्य हो भी सकता है और वो उसका अनिवार्य नियम भी हो सकता है आ, कि इस परिस्थिति में कारण है और फिर इसका कार्य भी होगा तो वो परिस्थिति वो वाली जो नहीं वो ऐसा है दोनों में थोड़ा अंतर है चेतन में और जड़ों में अंतर होता है चेतन तो समझदार होता है जब उसने ऐसा कारण को लाया है तो वो कारण इसलिए लाया ताकि कार्य कर सकूं और कारण लाकर के कार्य ना करे ये हो ही नहीं सकता चेतन में जड़ों में ये हो सकता है क्योंकि जड़ों में तो मिट्टी है और घड़ा है तो बनाने वाला उस कार्य को बनाने वाला साधारण व्यक्ति होते हैं कुमार होता है या जो भी होता है उसकी उसके मन में आज मैं गढ़ा बनाऊंगा ही नहीं ठीक है ना इस साल में घड़े बनाऊंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए तो मिट्टी पड़ी है, पड़ी है, घड़े बनाने के लिए लाए मिट्टी को लेकिन बना नहीं रहा है ऐसा वहाँ तो संभव है लेकिन जब तत्वज्ञान हो जाता है वहाँ पर तत्वज्ञानी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता नहीं। और, ये, और ये उससे पहले वाली स्थिति में तो ये होता ही है कि, कि कारण रहता है अंदर संस्कार रहते हैं लेकिन उसका कार्य है, नहीं होता वो होते हैं मैं वही तो कह रहा हूँ वो हर जगह लागू नहीं होता है हाँ, ये मिट्टी मतलब मतलब जब कार्य कभी बन ही नहीं सकता तो कारण की कारण किस काम का है किसके लिए कारण है जब घड़ा कभी बन ही नहीं सकता हो उस स्थिति में मिट्टी फिर कारण किस किस चीज के लिए कारण है वो तो ये ज्यादा तर्क संगत नहीं लग रहा वो ये भी ठीक है वो बैठ जाता। उसमें कोई इतना ही ज्यादा कर पाएंगे ये आप कहेंगे क्योंकि जाति में प्रयोग होता है कि ये जल है ये नहीं।, नहीं बोलते ये जल जो जल है ये घटको बनाने में निमित्त कारण बनता है ठीक है जी अपने ये बोल दिया लेकिन आवश्यक नहीं है की जो आप जल को कह रहे हो संपूर्ण जल इसमें लगता हो है, है, आ आ तो तो ठीक है वो जल कारण बनता है तो, तो सारा जल कारण बनता है वो नियम नहीं हो तो ठीक है जहाँ बनेगा वही पर बनेगा जहाँ का बनेगा अग्नि कारण है निमित्त कारण है तो संपूर्ण अग्नि निमित्त कारण है ऐसा नहीं है जब तो ही जब उसका निषेध कौन कर रहे हैं उस ढंग से देखो ना उस ढंग से तब आप कहो ना जब उसका कोई निषेध कर रहा हो कोई कह रहा हो कि नहीं अग्नि कारण बनता ही नहीं ठीक है ना अग्नि तो कारण बनेगी बनेगी जल कारण बनेगा ही बनेगा जो जो कारण बनेंगे बनेंगे लेकिन जल कारण है इसका मतलब सारा ही जल कारण है सारी अग्नि कारण है ये नहीं है जहां बनेगी तो कारण के रूप में बनेगी जहाँ की नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी ज्ञान ज्ञान को होने में प्रधान है तो इसमें उत्तर ये बनेगा की वहाँ कार्य भाव ये सिद्धांत नहीं लगता है आ, वहां पर ज्ञान प्रधान ऐसा नहीं ऐसा नहीं तो होगा है तो कर्म होगा ही होगा ऐसा है वहाँ ज्ञान से कर्म और उपासना ये सब होते रहेंगे अगर आप वहाँ ज्ञान को हटा दो तो ये कर्म उपासना होंगे ही नहीं सबके तो सबके, सबके पीछे सबके पीछे वह ज्ञान कारण है ज्ञान के कारण से ऐसे कर्म और ऐसे ऐसी उपासना हो रही है तब जाकर के मुक्ति मिल रही है तो मुक्ति के पीछे मुख्य कारण वह ज्ञान है जिसके कारण से कर्म और उपासना हो रहे है ये है वो सिद्धांत कार्य ये नहीं। लगता है। क्यों नहीं लग रहा है लग रहा है अब बताओ फिर मैं अभी बोलूंगा क्या बोला कार्य अभाव न कारण अभाव कार्य का अभाव है तो कारण का भाव अभाव आवश्यक नहीं है कहा कार्य का अभाव है, है? का, का है? मान लीजिए कार्य का अभाव है कि विवेक ख्याति हो गई आप ठीक है तत्वज्ञान है आप उस स्थिति में आपको कर्म उपासना नहीं कर रहे ऐसा होता ही नहीं, नहीं है नाव नहीं होता है वहाँ पर यह सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होता लेकिन यहाँ लागू होता है मिट्टी है मिट्टी कारण रूप में है लेकिन घड़ा नहीं बन रहा है कारण रूप में है अर्थात कार्य का अभाव कारण का अभाव नहीं है ठीक है ऐसा है उससे आप उससे आप ये सिद्धांत लागू नहीं कर सकते वहां पर भी वही वही सिद्धांत है यहाँ पर, पर भी देखिए ऐसा है वहां पर कारण एक प्रसंग से लेकर के आप ये लागू नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है एक देश ठीक है एक देश को लेकर के आप सर्वदेश में निषेध नहीं कर सकते वो तो एक देश है वहां पर तत्वज्ञान हो, हो गया है इसलिए वहां कर्म करता ही है आ, उपासना करता ही है ठीक है मान लीजिए आज सुबह अभी मेरे को तत्वज्ञान हो गया है मैं तो कर्म तो थोड़ी देर के बाद करूंगा हा? शाम को उपासना करूंगा तब तक तो तत्वज्ञान ही है ना मेरे में आज मेरे को यथार्थ ज्ञान है कि यह संसार सुखदाई नहीं है पता है तो जब उपासना का काल आएगा तभी उपासना करूंगा जब कर्म का समय आएगा तभी कर्म करूंगा ना लेकिन कर्म जब शुरू नहीं किया तब तक तो तत्वज्ञान है ना उसमें कोई बात ही नहीं है वहां पर भी ऐसा ही है वहां जो कर्म करेगा ही इसका मतलब है वो तत्काल करेगा ऐसा नहीं है जब अवसर आएगा तब कर्म करेगा और जब तक वो कुछ काल का अभाव है वहां पर कार्यकार फिर भी रहते हैं उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है समझगा लागू होगा नियम तो यहाँ पे जैसे कारण से कार्य होता है तो द्रव्यंतर की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे ऐसी द्रव्यंतर की उत्पत्ति होती है ठीक है द्रव्यांतर की उत्पत्ति वहाँ नहीं होती वो तो मैंने बोल ही दिया है फिर भी अगर केवल द्रव्यांतर की उत्पत्ति में ही ये कार्यकारण भाव कहन, कहना चाहते हो या सर्वत्र कहना चाहते हैं तो द्रव्यांतर की उत्पत्ति में भी कार्यकारण भाव होते हैं और जहां द्रव्यांतर की उत्पत्ति ना भी हो वहां भाव बन सकते हैं उसमें कोई आपत्ति आएगी नहीं तो तत्वज्ञान हो गया कार्य नहीं हो रहा है का मतलब है कुछ काल के लिए नहीं हो रहा है सदा के लिए नहीं हो रहा ऐसा थोड़ा होता है लंबे काल तक नहीं हो रहा ऐसा नहीं होता है मान लीजिएगा कारण के रूप में मिट्टी है लेकिन कार्य नहीं है क्योंकि शीतकाल में गढ़े की जरूरत नहीं है जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तब वो गढ़ा बन जाएगा इतना लंबा कार्य है इसका बना रहता पड़ा रहता है कारण के रहते हुए भी कार्य हो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अभी समय नहीं है कार्य करने का लेकिन यह द्रव्यांतर की उत्पत्ति में तो लंबा काल रहेगा पर वहां जो जान तत्वज्ञान हुआ है वहां कर्म और उपासना जो हो ना वो लंबे काल तक कर्म नहीं होंगे लंबे काल तक उपासना नहीं होगी ऐसा नहीं है वहां पर पकड़ में आ रहा है हाँ जी क्या देख रहे हैं अंतिम मैंने ये कहा है मिट्टी कारण है घड़ा कार्य है मिट्टी के रहते हुए गड़ा उत्पन्न ना हो यह हो सकता है कारण के होने पर कार्य हो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अभी जरूरत नहीं है शीत ऋतु चल रही है चार महीने तक घड़े की कोई आवश्यकता है नहीं जब वसंत और ग्रीष्म आएगा तब हमको घड़ा बनाएंगे ठीक है ना तो आज मिट्टी कारण के रूप में रहता रहती हुई भी, भी कार्य वहां नहीं है ये लंबे काल तक ये हो सकता है लेकिन तत्वज्ञान में ऐसा नहीं है तत्वज्ञान में तत्वज्ञान हो गया तो वह कर्म करता ही रहेगा जैसे जैसे अवसर आता रहेगा वैसे वैसे कर्म करता रहेगा अगर मान लीजिएगा एक भी कर्म करता है वो तत्वज्ञान होने के बाद तो उसका एक कर्म भी बहुत बड़ा कर्म हो जाता है पकड़ तो में आ मारे ना जैसे तत्वज्ञान हो गए एक ऐसा कर्म करता है वो एक कर्म भी उसके लिए बहुत बड़ा कर्म है लेकिन करता है लेकिन जब तक वो नहीं करेगा तब तक तो कारण भाव तो बना रहेगा कार्य बल ही ना होगी अभाव कैसे अभाव का मतलब मैं तत्वज्ञान हो गया ठीक है ना तत्वज्ञान हो गया लेकिन अभी कर्म नहीं कर रहा है जब तक नहीं करेगा तब तक कारण भाव है ना ये मुझे नहीं समझ तो आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आ, वो तो तत्व ज्ञान का तो छोड़िए कोई भी व्यक्ति हर क्षण बिना ज्ञान कर मुकाशना भी नहीं कह सकता की इतना काल कैसे आप लगा सकते हैं चलो शारीरिकेगा करेगा मानसिक तो, तो, तो कोई तो कर्म करेंगे उसमें वो निषेध नहीं कर रहे हैं हर क्षण हर क्षण नहीं होते कर्म ये याद रखना कर्म रहते हैं कोई पहले एक समय एक चीज होती है या तो ज्ञान या कर्म या उपासना वो जो वाक्य है ना बिना ज्ञान के बिना कर्म के बिना उपासना के एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रहता इसका मतलब है या तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो ज्ञान प्राप्त करते समय ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है उस समय कर्म नहीं प्राप्त कर्म नहीं कर रहा है ना उपासना कर रहा है और जिस समय कर्म कर रहा है तो कर्म ही कर रहा है ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है एक समय एक ही काम होगा तीनों में से एक कोई ना कोई कर रहा होगा एक क्षण भर के लिए तीनों से रहित तो नहीं रह सकता ये इसका विपरीत है की एक तो प्रयास पूर्व कर रहा है बाकी दोस्त होते हैं ज्ञान प्राप्त कर रहा है लेकिन मन से कुछ विचार भी तो रहा यानी आप नहीं आप ये कहना चाहते हैं एक समय अनेक काम होते हैं एक टाइम में तीनों चीजें होती अब उसका प्रमाण दीजिएगा मैंने मेरे कितनी बार ये बात नहीं आपको आपको नहीं है, नहीं है आपको लगता है आपने समझा होगा प्रमाण आपको देना पड़ेगा ना कि एक समय एक से अधिक काम होते हैं काम एक से अधिक नहीं मैं कह रही हूँ एक ज्ञान कर्म उपासना तीनों साइबल हाँ तो प्रत्येक क्षण में तीनों हो रहे हैं इसका प्रमाण देना होगा ना ये तो प्रत्येक क्षण प्रत्यक्ष आपको लग रहे हैं प्रत्यक्ष जब प्रमाण से विरुद्ध होता है तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना वो कहता है एक समय एक ही चीज हो सकती है, कहा है जान, आ, मन का लिंग ही है भाई ज्ञान है।, है।, है तो जो ज्ञान मन जो है या तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो ज्ञान ही प्राप्त करेगा कर्म नहीं करेगा याद रखना और तो कर्म, कर्म कर रहा है तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा इधर उधर मत जाइए हाँ जो भी होंगे उसमें मन कारण बनता है याद रखना इधर उधर नहीं जाना है आप चाहे कर्म करो चाहे उपासना करो चाहे ज्ञान प्राप्त करो इन तीनों के लिए मन का सहयोग जरूरी है तो एक समय मन एक ही चीज में लगा रहेगा या तो ज्ञान में या कर्म में या उपासना में इसलिए प्रत... बिना ज्ञान के बिना कर्म के बिना उपासना के एक क्षण भर के लिए आत्मा खाली नहीं रह सकता इस अभिप्राय यही है तीनों में से किसी एक से युक्त सदा रहेगा यह तो ज्ञान से युक्त है या कर्म से युक्त है या उपासना से युक्त है इसका ही अभिप्राय है जब उपासना होगी उस समय उपासना होगी उस समय ज्ञान कर्म नहीं होंगे हाँ बारी बारी से भले होते होंगे हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें उसमें जो आप कह रहे हैं ना एक साथ ये हो रहे हैं हमें प्रत्यक्ष वो एक साथ नहीं हो रहे बारी बारी से हो रहे हैं वो क्रम आपको पता नहीं लग रहा है उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जैसे मैं आप बोल भी रहा हूँ आपको देख भी रहा हूँ और आप जो बोलना चाह रहे हो उसको समझ भी रहा हूँ एक साथ दिख रहे है लेकिन एक साथ नहीं होते जी, उपासना ज्ञान तो के तो आ रहा हूँ देखिये जब उपासना को अलग बोला है तो वो उपासना है वो ज्ञान नहीं है तो फिर उसको ज्ञान से उसको अलग करके कैसे देखेंगे नहीं? अलग अलग है तो अलग ही करके देखेंगे ना मतलब कर्म मतलब तो शाब्दिक रूप, रूप, रूप में भी अर्थ के रूप में भी ती, तीनों अलग ही है एक नहीं है तीनों की ज्ञान की उपासना की हाँ ज्ञान और उपासना अलग है जी, उपासना में मतलब देखिये उपासना का मतलब जो आप उपासना करते वो वास्तव में उपासना नहीं है वो तो कर्म करते हैं आप उपासना तो होता है जब उपभोग किया जाता है सुख मिल रहा है वो सुख ही उ, उ, उपासना है आनंद की प्राप्ति उपासना है जब आनंद भोगा जा रहा है ना वो भोग जो है वो उपासना है हाँ कोई भी हो तो, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं आप उपासना नहीं है कौन से तो सुख तो लेते ही। तो उपासना नहीं का मतलब है वो ईश्वरोपासना नहीं है वहाँ ये अभिप्राय है प्रकृति तो उपासना उपासना प्रकृति की तो है या तो आप प्रकृति की उपासना कर रहे होते हैं या ईश्वर की उपासना कर रहे होते हैं जी ठीक है ये और इसमें जो आप जो पहले कह रहे थे अगर तो हम ऐसे मान के चले कि प्रत्येक क्षण जो महिला जी वाला जो वाक्य है हुँ. तो, लगाएं, तो ठीक है ऐसा अपन मान सकते हैं मतलब मानना चाहिए क्योंकि एक क्षण में एक ही कार्य हो सकता है हाँ जी मान हाँ। का। हाँ। तो या तो ज्ञान होगा या फिर कर्म होगा या फिर उपासना हाँ तो भी लेकर के चलते हैं लेकिन ये बात तो है कि ऐसा तो नहीं होता है कि ज्ञानी ज्ञान चल रहा हो और मैं कही नहीं रहा हूँ मेरा सिद्धांत नहीं है लगातार ज्ञान चलता रहेगा तो केवल ज्ञान ही चलता रहे कर्म नहीं होता मेरा प्रश्न मेरा सिद्धांत ही नहीं है वो बारी बारी से होंगे जी तो जो आप जो समय जब लेकर के जो दृष्टान दिया था और का जो बहुत बड़ा जो उस दृष्टान बता रहे थे यहाँ तो पर तो अत्यंत अंतर होगा लेकिन जहाँ होगा वही होगा जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं होगा जब मान लो केवल उपासना हो रहे समाधि में समाधि स्थित है वो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा होता वहाँ कोई कर्म कर रहा है नहीं समझ में आएगा नहीं ना आपको लोग को और समाधि को एक बना करके नहीं चल सकते यहाँ तो संभव है क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं है ना कोई हमारी निरुद्ध अवस्था है यहाँ पर अगर समाधिस्थ व्यक्ति जब समाधि में है तो केवल आनंदी प्राप्त कर रहा है वहां पर या आनंद प्राप्त कर रहा है तो आनंदी प्राप्त करेगा समाधि में और तो? जान ज्ञान ही प्राप्त कर रहा है वहां पर, पर उपासना क्या कौन सा उ, उपासना को ज्ञान को अलग करना है वहां भोग कह रहे हैं हाँ तो भोग ही है भोग रहा है ज्ञान को भोग ज्ञान को भी भोग रहा है शक्ति को भी भोग रहा है जो शक्ति मिल रही है उसको वही उपासना है ईश्वर की जो ईश्वर का बल मिल रहा है वही उपासना है वो पता रहे हैं नहीं में, में पता नहीं हाँ तो ज्ञान भोग रहा है तो वो भी उपासना है ना देखिए ज्ञान दो प्रकार का है याद रखना उ, उपासना से पहले जो ज्ञान है तत्व ज्ञान वो वो तत्वज्ञान अलग है और जब ईश्वर के साथ समाधि लगी हुई ईश्वर का दर्शन हुआ है और वहां ईश्वर का आनंद ले रहा है तो वो आनंद उस आनंद को समाधि में जो प्राप्त हो रहा है उसको उपासना कहेंगे समाधि में ज्ञान प्राप्त हो रहा हो समाधि में शक्ति प्राप्त हो रही हो या आनंद प्राप्त हो रहा है या ईश्वर के अलग अलग स्वभाव प्राप्त हो रहे हैं उसको उपासना ही कहेंगे समाधि का मतलब वो उपासना है और समाधि से पहले ये जो तत्व ज्ञान आ रहे हैं वो अलग है उसको ज्ञान कहते हैं तो समाधि में जो ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान ज्ञान है लेकिन उसको उपासना कहा जाता है तो क्योंकि वो ईश्वर से सीधा समाधि से प्राप्त हो रहा है वो तो, तो समाधि वाला ज्ञान है तो जब भी समाधि में प्राप्त होता है तो उपासना से प्राप्त होता ज्ञान प्राप्त नहीं होता ये लिखना भाई ज्ञान प्राप्त वो समाधि में जो ज्ञान मिल रहा है उसको जो आनंद मिल रहा है कुछ भी मिल रहा है उसको उपासना कहा जाता है और जो हम शास्त्रों के माध्यम से और प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करके वो उस ज्ञान को उपासना के लिए प्रयोग करते हैं वो ज्ञान अलग चीज है और जो समाधि में जो मिल रहा है वो अलग चीज है उसको उपासना कही जाती है क्योंकि उपासना में केवल आनंद ही मिलता ऐसा तो है ही नहीं है ज्ञान का ज्ञान से होता दोनों बातें हैं, दोनों बातें। इसलिए आपको यह समझना है क्योंकि ये दोनों तीनों एक दूसरे के कारण बनते हैं ज्ञान ज्ञान का भी कारण बनता है ज्ञान कर्म का भी कारण बनता है ज्ञान उपासना का भी कारण बनता है उपासना जो है ज्ञान का कारण बनती है उपासना कर्म का कारण बनती है उपासना उपासना के भी कारण बनती है एक ये उपासना अगली उपासना के लिए कारण बनेगी इस तरह का तो अच्छा इस इन चीजों को तो विराम करते हैं हाँ जी बोलिए आपने दो बातें प्रस्तुत कर दी जी जब मैं बोल रहा था कि वहां जी कार्य लगाएंगे ठीक है जिसको यही रखेंगे सार्वत्रिक नहीं है वहाँ के लिए नहीं क्यों नहीं है सार्वत्रिक दो बात आ जो जो वास्तव में सब जगह लागू होता है तो वहां सब जगह लागू करिएगा अगर नहीं लागू होता है आपके पास प्रमाण मिलता है तो नहीं लागू करिएगा नहीं आप बता मेरे पास प्रमाण की बात आप जो बताएंगे उसमें देखेंगे ना हाँ तो देख लेना मैं, मैं, मैं सब जगह के लिए लागू कर रहा हूँ ये मान करके चलिए सब जगह के लिए लागू कर रहा हूँ बस वहाँ अंतर थोड़ा सा अंतर रहेगा ठीक है चले हम आगे हाँ कोई बात नहीं इससे परेशान नहीं हो, हो जाइए क्योंकि कभी कभी प्रश्नोत्तर भी होते हैं ना सामान्य वैदिक कर्मा आत्मघटका प्रदर्श्य सामान्य रूप से वैदिक कर्मों को जो आत्मा से घटित होने वाले कर्म हैं उनको दिखा करके इदानिम विशिष्ट कर्म नाम च विषय प्रोच्यते इस समय विशेष कर्मों का या विशेष फलों का विचार यहां पर किया जाता है बोलिएगा दृष्टा दृष्टा दृष्टा भावे दिरिष्टा, प्रयोजनम अभ्युदया प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है पिछले यानी ये छठा अध्याय जो है ना पहला अनेक में भी और दूसरा अन्क ये आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं ये इसलिए प्रसंग अच्छा चल रहा है ये कहा मैंने कह रहे हैं दृष्टा प्रयोजन नाम एक दृष्ट और एक अदृष्ट प्रयोजन शब्द यहां कर्म के लिए है तो दृष्ट और अदृष्ट जो कर्म है ऐसे कर्मों का दृष्टाभावे दृष्ट कर्मों का फल ना मिलने पर यानी दृष्ट में फल ना मिलने पर प्रयोजनम अभ्युदय आया वो अभ्युदय के लिए वो कर्म होते हैं आगे के लिए होते हैं यानी दृष्ट और अदृष्ट दृष्ट का और अदृष्ट का अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ है अथवा इसी प्रसंग में एक ही दृष्ट के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं दृष्ट का मतलब है अभी फल फल प्राप्त हो और अदृष्ट का मतलब अभी ना मिले दृष्ट का मतलब है इस जन्म में फल मिले और अदृष्ट का मतलब है आगे के जन्म में फल मिले ऐसा और कोई ये भी अर्थ करते हैं दृष्टि का मतलब है सबको फल मिलता है तो वो दृष्टि फल है और स्वयं को कर्ता को मिलता है वो अदृष्ट है ऐसे अलग अलग अर्थ लोगों ने भाष्यकारों ने किए संदर्भ हाँ संदर्में। इसी संदर्भ में कह रहा हूं दृष्टि का मतलब है जो फल सबको मिलता है उदयवीर जी कहते हैं जो फल सबको मिलता है वो दृष्टि फल है जो फल केवल कर्ता को मिलता है वो अदृष्ट फल है ऐसा उन्होंने अर्थ किया है ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ किया है भाष्य को देखिएगा हाँ जी। फले तु कर्मा। दृष्ट और अदृष्ट ये फले है और प्रयोजन का मतलब कर्म है। तो क्या कर्म भी दृष्ट दृष्ट अदृष्ट अदृष्ट होंगे उसका प्रयोजन फल होगा। हाँ वो दोनों एक ही बात है हाँ। तो जो दृष्टफल है कर्म आपने किया है लेकिन उसका फल सबको मिल रहा है वो दृष्टिफल है पहले सुनो तो आप पूरे बात पूरे बात को सुनते नहीं और तुरंत उत्तर देते हो मतलब दृष्ट उन, उनकी परिभाषा है की दृष्टि का मतलब है जिसका फल सबको मिलता है कर्म तो आपने किया है वो यज्ञ का जो फल है वो सबको मिल रहा है ठीक है ना जी फले पहले सुनो पूरी बात को बाद में बोलो जब मैं कहूंगा हब हाँ बोलिए तब बोलना ठीक है ना बीच में क्यों बोलते हो धैर्य रखो ना आपने यज्ञ किया उसका फल सबको मिल रहा है वायु की शुद्धि हो रही है वातावरण ठीक हो रहा है वो ये फल सबको मिल रहा है इसको कहते हैं दृष्ट फल और अदृष्ट फल कहते हैं वो ये यज्ञ किया है उस यज्ञ का जो वास्तविक कर्म का फल है वो उस कर्ता को मिलेगा वो फल अदृष्ट है ऐसा वो कहना चाहते हैं अब बोलिए वायु जो बोल इसको जिसको, जिसको फल तो फल फल है क्या का मतलब है वो उसका परिणाम है परिणाम मतलब फल वो परिणाम भी एक प्रकार से फल रूप में ही है ना जो सुख आपको मिल रहा है एक प्रकार से उस यज्ञ का प्रतिफल है परिणाम फल अलग अलग चीज आपने व्याख्या करके बताएगी प्रभाव परिणाम एक ही नहीं होते मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ ये इस दृष्ट अदृष्टि की परिभाषा के अनुसार बता रहा हूँ आप उसको इधर मत मिलाइए व्यक्तिगत दुण दुण है। कहना वो करते हुए ऐसा है कि इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं ये भी एक अर्थ निकल रहा है उनकी दृष्टि से तो वो ले रहे हैं बस इतना अंतर है उन्होंने कहा कि जिसका परिणाम को भी फल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो ये नहीं कहना चाहते परिणाम भी वो फल होता है वो ये नहीं कहना चाह रहे जो में के तो उन, उनके भाष्य को उनके पूरे उस प्रसंग को पढ़ो वो इतना ऐसा अनपढ़ आदमी नहीं है वो भी जानते इस बात को वहां फल के रूप में मतलब उसका परिणाम को बताना चाहते हैं कि जो जिस कर्म का फल सबको मिल रहा है वो दृष्टिफल कहलाता है और जिस कर्म का आ, केवल कर्ता को मिल रहा है वो अदृष्ट कहलाता है बस ऐसा उनका परिगणना किए इस तरह का वहाँ फल से वो फल नहीं कहना चाह रहे हैं वो परिणाम कहना चाह रहे हैं उसका ये अभिप्राय है जिस कर्म का परिणाम जो सबको मिल रहा है वो दृष्ट फल है और जिस कर्म का वास्तव में कर्ता को मिल फल मिल रहा है वो तो फल है ऐसा वो कहना चाह रहे हैं जो फल मिल रहा है हाँ जी यहाँ दृष्टि ये, जी, ये ये जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं ये किसी को पता नहीं है सूत्र तो दृष्ट अदृष्ट का है लेकिन तो जी, हाँ जी फल ना तो ना का है हाँ जी कर सकते हैं ना क्यों नहीं कर सकते परिणाम परिणाम और फल को अलग अलग से कोई बोला ही नहीं है सब लोगों ने फल ही बोला है उस फल को विभाग करके तीन कर दिया इसको प्रभाव कहते हैं इसको परिणाम कहते हैं इसको फल कहते हैं वो तो हमारी व्याख्या है मनुष्यों की व्याख्या है ऋषियों की व्याख्या कहीं ऐसा है ही नहीं है परिणाम अलग होता है प्रभाव अलग होता है और फल अलग होता है अभी तक तो मेरे जान में नहीं आया कहीं के नहीं वो तो हमारी व्याख्या है ना वह थोड़ा है कि आ, ये ये फल नहीं है परिणाम है वो तो हनुमान के द्वारा हम सिद्ध कर रहे हैं किए किए हुए कर्म का कर, कर्ता को ही फल मिलता है उस आधार पर हम आ, ये आ, उत, आ, अनुमान कर रहे हैं कि यह फल नहीं होगा ये तो प्रभाव होगा या ये, ये परिणाम होगा ऐसा हमने उसको अनुमान करके कर रहे हैं ऐसे सीधा सीधा शास्त्र में अलग से ऐसा वर्गीकरण करके कर नहीं बताया वो तो अनुमान सिद्ध कर रहे हैं और जो अनुमान सिद्ध होता है उसको भी तो स्वीकार किया जाता वो भी प्रमाण है उसमें कोई बात ही नहीं पर यहां फल से सब सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं यहां परिणाम को भी ग्रहण कर रहे हैं प्रभाव को भी ग्रहण कर रहे हैं और वास्तव में जिसको हम फल फल बोलते हैं उसको भी ग्रहण कर रहे हैं वहां विभाग हमको करना है ठीक है जी दृष्टा दृष्टादृष्टे फले, दृष्ट अदृष्ट यह फल कहलाते हैं और प्रयोजनम तु कर्मा, यहां सूत्र में जो प्रयोजन शब्द है यह कर्म के लिए आया है करणार्थ है लुट प्रत्ये जो प्रयोजन में जो प्रत्यय है ये, प्रत्य ये करण अर्थ में साधन अर्थ में आया है दृष्टादृष्टे फले प्रयुक्त उपभुंग ए भी दृष्टादृष्टे फले दृष्ट और अदृष्ट जो फल है इन फलों को प्रयुक्ते प्रयोग किया जाता है उपभुंग उपभोग किया जाता है इन फलों को ए भी जिनके द्वारा तानी कर्माणि जिनके द्वारा भोगा जाता है वो कर्म है हाँ जी फलों को तो भोगा ही जाता है और क्या किया जाता है फलों को फलों को क्या करते हैं भोगते हैं फलों को भोग जिन जिनके द्वारा फल भोगे जाते हैं वो कर्म है द्वारा अर्थात जिन कर्मों के द्वारा फल भोगे जाते हैं वो कर्म है देखिए दृष्टा दृष्टे फले दृष्ट अदृष्ट यह फल है इन फलों को प्रयुक्त प्रयोग किया जाता है उपभुंग उपभोग किया जाता है ए बी जिनके माध्यम से ताकि कर्म वो कर्म है मतलब कर्मों से फल भोगे जाते हैं कर्म करके फल भोगे जाते हैं ये कहना चाह रहे ठीक है दृष्टा दृष्टाधृष्टो फलयो दृष्टा दृष्टाधृष्टो फलयो दृष्ट अदृष्ट फलों का जो प्रयोजन अर्थात प्रयोग निमित्ता प्रयोग के जो निमित्त हैं उपभोग साधनानि जो उपभोग के साधन है वो क्या है कर्मानि कर्म है स्पष्ट हो गए जी यहां तक फलभोगता नाम कर्म नाम उन दृष्ट अदृष्ट फलों को भोगने का जो निमित्त रूपी कर्म है कैसा कर्म है दृष्टादृष्ट फल फल प्रद फलप्रद कर्म नाम जो दृष्ट अदृष्ट फलों को प्रदान करने वाले कर्म हैं ऐसे कर्मों का फल अभावे दृष्ट फल का अभाव हो जाने पर सांप्रतिका फल अभावे फल का मतलब है का फल अभावे वर्तमान में फल ना मिलने पर सांप्रतिका फल अप्राप्त उसी को कोला है वर्तमान में फल के प्राप्त न होने पर प्रयोजनम तथाविधम फल निमित्तम कर्मा उस प्रकार के फलों को देने वाला जो कर्म है वो कर्म अभिमुखी भूताया भावी ने खलु उदया उत्कर्षाय भवती ऐसे जो कर्म है जो वर्तमान में फल नहीं दे रहे हैं तो उनका क्या होगा तो कहते अभ्युदया वो अभ्युदय के लिए होते हैं उसको खोला है अभिमुखी भूतायुखी अभिमुख होने वाले अर्थात भावि ने खु उदया कालांतर में उदय होने वाले होते हैं जो कि उत्कर्षाय बहुत उत्कर्ष के लिए वो कर्म होता है जी। कालांतर में उदय होने वाले होते हैं जिनको उत्कर्ष देने वाले कर्म कहते हैं या उत्कर्ष के लिए वो कर्म होते हैं वो अदृष्ट है दृष्ट के अभाव होने पर जो कर्म आगे देने वाले होते हैं इसलिए वो अदृष्ट फल देने वाले होते हैं ये है परदर, आप पता नहीं कहा भटकते रहते हो दृष्ट का मतलब वर्तमान में फल जो कर्म वर्तमान में फल नहीं दे रहे हैं वो अदृष्ट के लिए होते हैं यानी भावी भविष्य में देने वाले होते हैं वो कर्म ये कहना चाह रहे जो कर्म वर्तमान में फल नहीं दे रहे हैं तो वो कर्म भविष्य में देने वाले होते हैं भविष्य में फल देने वाले होते हैं ये कहना चाह रहे हैं। आपको पकड़ में आ रहा है उनसे क्यों पूछ रहे हो मुझे भी नहीं आपको क्या नहीं आया ये बताइए मुझे सारे और ऐसे कहा से पकड़ लिया आपने नहीं दृष्टाभावे का अर्थ बताओ क्या है दृष्टा भावे अभाव होने पर हाँ यानी दृष्ट फल का मतलब समझते क्या होता है वर्तमान में फल का अभाव होने पर दिर्श्टा दिर्श्टा तो जिन कर्मों का फल वर्तमान में ना मिलने पर ये इस करते हैं दृष्टा भावे का मतलब है कर्मों का फल वर्तमान में ना मिलने पर जो कर्म बता रहे आप जिन कर्मो का दृष्टि है यादृष्ट है अब यही तो दृष्ट का मतलब है फल वर्तमान में मिलने वाला फल का जी। कर्म का हाँ जी वो कर्म है वो, वो भाई कर्म अपने आप में दृष्ट अदृष्ट नहीं होते हैं ये तो आप समझ नहीं रहे इधर उधर मत जाओ इधर उधर मत जाओ पहले यहाँ समझो आप इधर उधर क्यों जाते हो यहाँ ये कह रहा है कर्म तो कर्म होते हैं ठीक है ना कर्म का फल मिलता है ये समझ में आ गया यहां तक अब वो जो कर्म का जो फल है जब वो फल वर्तमान में मिलता है तो उसको दृष्ट फल कहते हैं दृष्ट फल का मतलब वर्तमान में मिलने वाला फल ये पकड़ में आया अब बोलो और जब वो वर्तमान में फल नहीं मिलता है तो कब मिलेगा भविष्य में मिलेगा वो अदृष्ट के लिए होते नहीं वो अदृष्ट के लिए होते हैं का मतलब है आगे जाकर के फल देने वाले होते हैं ये इसका मतलब है अब पकड़ में आ रहा है दृष्ट फल, <laughs> फल के लिए प्रयोग हो रहा है कर्म तो दृष्ट भाई कर्म तो कर्म होंगे ना मैं दृष्ट फल का मतलब है वर्तमान में फलदाई कर्म ऐसा कर्म है जिनका फल वर्तमान में मिल रहे हैं और ऐसा कर्म है जिनका फल वर्तमान में नहीं मिल रहे भविष्य में मिलेंगे तो भविष्य में फल देने वाले कर्मों को अदृष्ट कहा जाता है और वर्तमान में फल देने वालों को दृष्ट कहा जाता है, आपके लिए कर्म कर्म है।, कर्म कर्म है। पर वो आपके आधार पर बोला आप दोनों को गुलाब गुल मिला रहे हैं ना रहे वो का है या दृष्ट कर्म का है यो यो नहीं।, नहीं वो वो जो कह रहे हैं भाई दृष्ट कर्म अदृष्ट कर्म क्योंकि फल, जो फल नहीं मिल जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलते हैं उन कर्मों को कहते हैं अदृष्ट में फल देने वाले कर्म अर्थात भविष्य में देने वाले कर्म इसका ये मतलब है वर्तमान में जो फल नहीं मिलते कर्म के दृष्ट कर्म के अदृष्ट कर्म के भाई कर्म कर्म तो यही तो आपको समझना है तो मुझे पता कर्म तो कर्म ही होता है। तो फिर आप क्यों पर दृष्टि कर्म और अदृष्ट कर्म क्यों बोलते हो कर्म दो प्रकार के होते हैं कि नहीं दृष्टि और अदृष्ट कर्म दो प्रकार के होते हैं नहीं? नहीं होते हैं अभी थी तो बोल <laughs> इसलिए आपको ये समझना है जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलते हैं वो कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं तो सुनो सुनो पहले सुनो जो भविष्य में फल देने वाले होते हैं ऐसे फल देने वाले कर्मों को अध्यक्ष कर्म कहते हैं तो अदृष्ट कर्म केवल इस रूप में कह रहे हैं क्योंकि वो भविष्य में देते हैं केवल नामकरण है वहां पर और इससे आप ये नहीं कहना चाहिए कि कर्म दो प्रकार के होते हैं दृष्टिकर्म कर्म अदृष्ट इस रूप में मत बोलो इस रूप में बोलेंगे तो व्यक्ति को कंफ्यूज होता मतलब संशयुक्त तो हो जाएगा व्यक्ति उसको यू बोलने को अदृष्ट कर्म और दृष्टिकर्म कर्म बोल सकते हैं जब आप ये बोल ना जो वर्तमान में फल नहीं दे रहे हैं तो वो वो भविष्य में फल देंगे तो फिर आप अच्छा ये दृष्टि कर्म जो है अदृष्ट में फल देंगे ऐसा कहीं लग रहे थे आप इसलिए मैं आपको रोक रहा था अब बताइए ये तो समझ में कोई भी कर्म और जो अभी फल नहीं दिया जा रहा है आ, उसको दृष्ट फल अभाव कहा जा रहा है हाँ जी दृष्ट तो तो फल अभाव अदृष्ट आया कलपते नहीं दिया जा रहा है फल आ, उसको जो हम क्या कह रहे दृष्ट फल का अभाव कह रहे हैं तो ये अब कर्म दो प्रकार के तो स्वीकार है ठीक है आ गया अब ये पर जो आप कह रहे दृष्ट कर्म का फल का अभाव कह रहे हैं या अदृष्ट कर्म के फल का अभाव कह रहे हैं भाई दृष्टिकर्म का अभाव और दृष्टि का फल का अभाव ये कैसे विभाग कर रहे हो वो ये कहना चाह रहे हैं जो जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिल रहा है वर्तमान में नहीं मिल रहा है वो कर्म भविष्य के लिए होते हैं ये कहना चाह रहे हैं जिस कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिल रहा है हाँ देखो फिर वही फस गए ना ये आप भाई कर्म कर्म दो प्रकार के स्वीकार करते हैं तो फिर कौन सा कर्म, कर्म भाई वो केवल फल की दृष्टि से उसको अदृष्ट बोला जा रहा है आप इसको फल के साथ मत जोड़ो ना उन कर्मों को अच्छा आप एक बात बताइए आप तो इस तरह कर रहे हो ना तो अदृष्ट कर्म क्या होता है आप बताइए अदृष्ट कर्म जो हम अभी वर्तमान में नहीं देख पा रहे तो अभी करने वाले कर्म या हमने पहले कर्म न न ऐसा नहीं है फल तो किए हुए विषय किए हुए कर्मों को लेकर के बात हो रही है यहाँ पर जो कर्म आप कर चुके हैं जो नहीं किए उसकी बात नहीं हो रही है जो हम कर चुके लेकिन पता नहीं है वो ऐसा नहीं कह रहे हैं आप परिभाषा अपने ढंग से बना रहे हो तो यहाँ जो हमने कर्म कर लिया है ना जितने मतलब पचास कर्म किया है उन पचास कर्मों का फल जो है मिलना ही मिलना है जी। समझ में आ रहे हैं ना पचास कर्मों का फल मिलना है हमको उसमें से दस कर्मों का फल तो आपको उसी समय मिल रहा है ठीक है ना जिन कर्मों का उसी समय मिल रहा है फल उसको दृष्ट फल कहा मतलब इसी जन्म में उन कर्मों का फल मिला है ऐसा कहा है और जिन चालीस कर्मों का फल अभी आपको नहीं मिल रहा है वो भविष्य में मिलेंगे वो अदृष्ट फल।, फल कहेंगे वो कोई आपत्ति नहीं है तो मान लो मेरे कोई आपत्ति आप नहीं है नहीं? हम नहीं मानते आपके ढंग से नहीं मानते हम नहीं बोल रहे की अदृष्ट जो भाई फल अदृष्ट है क्यूँकी कर्मों का फल है ना वो कर्मों का फल कर्म तो हो चुके हैं आपने मान लिया है ना कर्म हो चुके हैं पर फल अब नहीं मिल रहा उसका आपका मतलब इसी जन्म में नहीं मिल रहा है तो वो भी कर्मश केवल कर्म है ये कहना आपके अदृष्ट नहीं होता क्या वो केवल कर्म है जो बचे हुए जिनका भी फल नहीं मिला वो फल नहीं मिला उसको अदृष्ट फल कहेंगे कर्म को फल नहीं कहते कर्मों को तो फल नहीं कह रहा हाँ जो कर्म का अभी फल मिलना है और अभी मिला नहीं है तो अदृष्ट फल कह रहे हैं हाँ जी हाँ फल कह रहे जो कर्म है कर्म ही रहता है अर्थात वो दृष्टि नहीं होता इस रूप में नहीं होता है जिस रूप में हम कहना चाह रहे हैं कर्म कहते हो कैसे के? तो क्या होता है कर्म वो कर्म फल है? को ध्यान में रख के बोला जा रहा है फल और कर्म को कार्य कारण को एक मान कर के बोला जा रहा है वहां पर तो जैसे कि अभी की उदाहरण दिया हाँ जी हाँ जी उसमें जो कर्म है और जिसका भी फल नहीं मिला है उस कर्म को क्या दृष्टि उनको ना दृष्ट कर्म कहेंगे ना अदृष्ट कर्म करेंगे और pues. nope. फल जिन कर्मों का फल जब अभी मिल रहा है वो कर्म दृष्ट फल को दे रहा है दृष्ट फल को कर्म दे रहा है ऐसे ही जो कर्म अभी फल नहीं दे रहा है वो वो कर्म अदृष्ट फल को दे रहा है अगर आप अदृष्ट कर्म का मतलब अदृष्ट कर्म की क्या परिभाषा है बताओ कर्म क्या होता है अदृष्ट कर्मृष्ट कर्म होते नहीं होते हैं ना अदृष्ट कर्म अदृष्ट दृष्ट कर्म होते ही नहीं है अदृष्ट दृष्ट फल होते हैं कर्म तो अदृष्ट क्या मतलब है अदृष्ट का क्या मतलब होता है कर्मता तो है नहीं ये तो ये यही यही सही है वो अदृष्ट कर्म होते ही नहीं है अदृष्ट कर्म दृष्ट कर्म होते ही नहीं है वही तो मैं कह रहा हूं ना कार्य कारण को एक मान करके जो फल है उन फलों को ही कर्म बोल देते हैं जैसे क्रिया कोई योग क्रिया योग बोला ना तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग तो वो क्रियाओं को ही योग कह दिया यानी कारण को ही योग कारण को ही कार्य बता दिया ऐसे ही वहां दृष्टादृष्ट दुर्षट कर्म जो बोला जाता है वो फल को फल के स्थान पर कारण को रख करके बोला जा रहा है यानी कार्यकार को एक बोल करके वहाँ ऐसा उदाहरण किया गया हाँ जी दृष्ट फल अभावे दृष्ट फल के अभाव होने पर अर्थात सांप्रतिक फल अभावे वर्तमान के वर्तमान में फल के ना मिलने पर उसी को खोला है सांप्रतिक फल अप्राप्तो वर्तमान में उनका फल ना मिलने पर प्रयोजनम विदम फलम उस प्रकार का जो फल है ऐसे फल को का जो निमित्त बन रहा है वह है कर्म वो कर्म जो है अभिमुखी भूताया अभिमुखी भूत आया भाव्य ने खु उदय आया भविष्य में उदय होने के लिए होते हैं वो कर्म भविष्य में उत्कर्ष के लिए वो हो कर्म होता है कलु यह जन्मनी भविष्य में इसी जन्म में भी हो सकता है भविष्य में और परजन्मनी अगले जन्म में भी हो सकता है यह जन्मनी पर वा व निष्पक्ष्य मनाया कल्याण बहुत जन्म में उत्पन्न होता हुआ या परजनम में उत्पन्न होता हुआ कल्याण के लिए वो कर्म होता है दृष्टम फलम सद्य फल का मतलब है सद्य वो इसी समय मिलने वाला है अदृष्टम चिरे नदृष्टफल उसको कहते हैं जो देर से उत्पन्न होने वाला फल है सूत्रार्थ लिखिएगा वर्तमान में फल देने वाले वर्तमान में फल देने वाले भविष्य में फल देने वाले वर्तमान में फल देने वाले भविष्य में फल देने वाले कर्मों का वर्तमान में फल ना मिलने पर वर्तमान में फल ना मिलने पर वे भविष्य में फल देने वाले कर्म होते हैं वे भविष्य में फल देने वाले कर्म होते हैं स्पष्ट हो गए सूत्रार्थ तदृष्ट फलका नाम कर्म उदाहरणानि उदाहरण दीयनते अदृष्ट फल देने वाले जो कर्म होते हैं ना उनके उदाहरण यहां पर दिए जाते हैं बोलि अभिषेचन उपवास ब्रह्मचर्य गुरुकुवास वन यज्ञ यज्ञदान प्रोक्षन दिंग नक्षत्र मंत्र काल, च अदृष्टा ये तेरह प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए हैं ये तेरह प्रकार के कर्म अदृष्ट फल देने वाले होते हैं हाँ सबके लिए मतलब चारों आश्रमों के लिए है, के लिए है ये तेरह प्रकार के कर्म चारों आश्रमों के लिए कहा है अभिषेचन उपवास ब्रह्मचर्य गुरुकुल वास ये ब्रह्मचारी के लिए है वानप्रस्थ वान के लिए है यज्ञ दान प्रोक्षन दिंग नक्षत्र मंत्र काला ये गृहस्थियों के लिए है और नियम ये सन्यासी के लिए है। ये तेरा प्र लिखी है ये तेरह प्रकार के कर्म अदृष्ट फल वाले होते हैं ये तेरह प्रकार के कर्म अदृष्ट फल वाले होते हैं अच्छा यहां पर ये समझ लेना ये तेरह प्रकार के कर्म वर्तमान में भी फल देने वाले होते हैं और भविष्य में भी देने वाले होते हैं ये हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है कैसी भावना से उन कर्मों को हम कर रहे हैं इसलिए इस यहां बहुत सारे संशय उत्पन्न होंगे आपको इसलिए मैंने पहले आपके सामने रखा है कि ये जितने भी फल है आपको लगेगा ये तो वर्तमान में भी फल होता है जैसे अभिषेचन अभिशेचन का मतलब है स्नान करना स्नान करने से तो वर्तमान में फल मिलेगा आपको ऐसा लगता है वर्तमान में भी मिल सकता है भविष्य के लिए अगर मान करके आप करेंगे तो भविष्य के लिए भी होगा हाँ जी अभिषेचन का मतलब स्नान बस हाँ जी और किसका स्नान होगा अदृष्ट फलाय चिरेन चिरातरेन चिरतमेन कालेन फलाय कल्याण सूत्रार्थ लिखवा दिया ना ये तेरह प्रकार के कर्म अदृष्ट फल, फल देने वाले होते हैं ये तेरा प्रकार के फल देने वाले नहीं नहीं अदृष्ट फल देने वाले होते हैं संशय नहीं है मतलब वो दृष्ट फल वालों के लिए नहीं कह रहे हैं वो अदृष्ट फल वालों के लिए कह रहे हैं विशेषकर ये जो संकेत किया जा रहा है अदृष्ट फल को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है तो उसको, उसको हमें क्या करना अदृष्ट के लिए उसके लिए मेहनत करना है दृष्टि के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए दृष्टि के लिए मेहनत करना प्रेय मार्ग वाले करते हैं और अदृष्ट फल के लिए जो मेहनत करते हैं वो श्रेय मार्ग वाले करते हैं तो आपको श्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त कराना है ना इसलिए कह रहे हैं अदृष्ट फल के लिए ये होते हैं अर्थात इन कर्मों का फल आप अदृष्ट के लिए हो ऐसा मेहनत करें जितने जितना तो क्या जितना ज्यादा तो नहीं केवल करने मात्र से नहीं है भावना को भी जोड़ना है ना आगे करेंगे भावना को लेकर के आगे बताएंगे नहीं कह रहा हूँ नहीं इसमें व्याख्या करके बताएंगे ना तो इसी बात अदृष्ट है क्या है ये नहीं है स्नान करने का फल जो है अदृष्ट है बस ये कहना चाह तो रहे तो हैं जी नहीं वो तो लिखा हुआ यहीं पर लिखा हुआ है और जगह कहाँ पहुंच रहे हैं आप पढ़ो ना यहाँ पर अदृष्ट फलाया अदृष्ट फल के लिए होते हैं ये कर्म वो अदृष्ट फल कैसे होंगे चीरे ना देर से देने वाले होते हैं या चिरतरे ना और देर से देने वाले होते हैं और चिरतम बहुत देर से मिलने वाले होते हैं हाँ जी कालेन फलाया ये उस काल के लिए बहुत देर तक रुक कर के फल देने के लिए होता है कल्याण के लिए होता है अस्मिन जन्मनी या तो इसी जन्म में फल मिलेंगे परस्मिन जन्मनी, अगले जन्म अगले जन्म में मिलेंगे जन्मोपरमे चंती अथवा जन्म उपरम के बाद में अर्थात मुक्ति के बाद में भी फल दे सकते हैं दोबारा क्या है जन्म उपरम उपरम क्या है जन्म का मतलब है जन्म का उपरम का मतलब जन्म मरण का जो क्रम है वो रुक गया है यानी मुक्ति में चले गए और मुक्ति से जब लूट करके आएंगे ना उस समय फल देने वाले होते हैं इसका यह है हाँ तो मुक्ति में भी हो सकता है दोनों भी बातें हैं पक्षा, दोनों पक्ष है मुक्ति में मिलने वाले भी होते हैं और जन्म मुक्ति से लौट के आने पर भी मिलने वाले होते हैं दोनों पक्ष अच्छा ठीक है मुक्ति के लिए होता है ऐसा ले लीजिये मेरे क्या दिक्कत है ले लो आप मुक्ति में होता है मतलब ऐसा कर्म है जो मुक्ति में मिलते हैं उसका फल मुक्ति के लिए होते हैं वो फल मुक्ति में मिलता है तो तो क्यों नहीं मिलते कर्मों का फल मुक्ति में इसलिए कर्मो कर्मो का फल यदि मुक्ति में मिलता रहेगा तो जो आप अपना पक्ष इतना बढ़िया स्थापित किए हुए हैं कि मौसम होने के बाद कर्म से ही शरीर मिलेगा इन कर्मो को इन कर्मों का नहीं निष्काम कर्मो का फल मुक्ति में मिलता है ये बोला जा रहा है हर कर्म का नहीं निष्काम कर्म की बात नहीं चाहिए क्यों निष्काम कर्म क्यों लागू नहीं होंगे यहाँ पक्ष नहीं देखिये निष्काम कर्म भी, भी तो होंगे ना अदृष्ट फल वाले होते हैं तो वो निष्काम नहीं होंगे उसमें निष्काम भी होंगे सकाम भी होंगे पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे सभी होंगे हाँ निष्काम कर्मों का ही फल मुक्ति है नीचा हाँ जी कर्मों कर्मों का जी कर्मों से मतलब कोई कर कर्म ही नहीं है <coughs> नहीं नहीं इधर उधर आप पता नहीं आप कहाँ कहाँ भाग रहे हैं चलेंगे <laughs> ये कभी कभी ये जाते हैं आ, और कभी मतलब कभी रेयर में ये जाते हैं और ये तो रोज ही जाते हैं प्रसंग से अट कर के जा रहे है चले आगे बढ़िएगा हाँ जी नहीं पाठ की ओर जाए देखिए तो हाँ उसका है कि क्या कर्मो ऐसी कर्मों से मुक्ति होती है से मुक्ति होती ऐसा आ, नहीं आता है निष्काम हाँ। निष्काम कर्मों का फल मुक्ति में मिलता है कहीं, किसी भी ऋषि का कोई नहीं वेद वेद प्रमाण है अविद्या मृत्यु तीर्थवा अविद्या अविद्या से मृत्यु को तरा जाता है तो मृत्यु को जो तरा जा रहा है वो मुक्ति के लिए होता है विद्या च अविद्यादो भयम सह अविद्य मृत्यु तीर्थवा अविद्या अर्थात कर्म और उपासना से मृत्यु को तरकर और विद्य मृतमश्नते विद्या से मुक्ति में प्रवेश करता है ऐसा है तो ये तो कह रहे ना ये ये जो कर्म और उपासना जो है ये मृत्यु को तराने वाले हैं तो वो मृत्यु को तराने वाले कौन से कर्म होंगे निष्काम कर्म होते हैं सकाम कर्म तो होते नहीं है जो ठीक है वो ही है आप ये ये पूछना चाह रहे हैं ना कि आ, सीधा सीधा कोई ऐसी पंक्ति लिखे निष्काम कर्म से ही मृत्यु को तरा जाता है ऐसा लिखा हुआ कोई पंक्ति ऐसे पंक्ति नहीं है तो निष्काम कर्म कर फल है। वो फल मुक्ति वाला फल है इसका कोई प्रमाण हो वो मैं नहीं अब वो किस मुक्ति किस किस कर्म का फल है ये बताओ आप आप बताइये की जब मैंने बता दिया ना जो मुक्ति जो मिल रही है वो निष्काम कर्मों के फल स्वरूप में मिलती है बस यही बात है तो ज्ञान भी लिखा हुआ है ज्ञान भी है, है कर्म भी एवं उपासना है तीन है विद्या अमृतम अश्रदा भारी लग रही है की विद्याम अश्रद्या से अर्थात ज्ञान से अमृत को प्राप्त होता है स्वामी दयानंद ने लिखा है ज्ञान कर्म उपासना इन तीनों का फल मुक्ति है पढ़ लेना सत्यार्थ प्रकाश तो, तो जब ठीक है तो फल दे दिया ना मतलब सम्ग, के तौर पर तो ठीक हाँ तो है तीनों देते हैं ना उसमें मैं मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूं कि मुक्ति जो है केवल निष्काम कर्मों का ही फल ऐसा मैंने प्रतिपादित किया क्या मतलब ज्ञान नहीं है कर्म नहीं है ज्ञान नहीं है उपासना नहीं है और मुक्ति जो है केवल निष्काम कर्मो से मिलती है ऐसा थोड़ा बोला मैंने ठीक है में कोई वो नहीं है बस आपने जो कल किया कि मतलब तो क्या क्या चाहते? चाहते नहीं क्या क्या मतलब मुक्ति जो आज जो भी मुक्ति में है वो किन कर्मों का फल है तो ज्ञान का फल है नहीं ज्ञान का भी है कर्म का भी है उपासना का है तीनों का है तीनों का है नहीं आचार्य जी बता तो सही है कोई आचार्य जी प्रमाण नहीं है यहां पर बात यहाँ ये यह चल रही है कि तीन तीनों से जान कर्म उपासना तीनों का फल मुक्ति है तीनों का फल मुक्ति है अगर कोई ये प्रतिपादन करता है निष्काम कर्मों का फल मुक्ति है इस प्रतिपादन में कोई दोष नहीं है तपस्वी योग को सिद्ध नहीं करता है अर्थात तपस्वी ही योग को सिद्ध करता है तो तप से योग को सिद्ध तप से योग सिद्ध होता है ऐसा कहने में कोई गलती नहीं है ऐसा कहकर कि कोई नहीं कहना चाह रहे कि केवल तप से योग की सिद्धि होती है ये नहीं कहना चाह रहे हैं लेकिन बिना तप के योग सिद्ध नहीं होता ये कहना चाह रहे हैं बिना निष्काम के मुक्ति नहीं मिलती ये कहना चाह रहे हैं तो फिर फिर आपका प्रश्न क्यों आ रहा है कि कहा बताया है कि मुक्ति जो है निष्काम कर्मों का ही फल है अरे भाई मुक्ति निष्काम कर्मों के फल ही होता है और कौन सा होता है उसको लेते हुए मैं कह रहा हूं। उसको लेते हुए क्या कहना चाहते हैं आप सांख्य दर्शन पढ़ो पता चलेगा वहाँ ज्ञान कर्म उपासना सबको माना है और ज्ञान मुख्य कारण होने के कारण से उससे कथन किया जाता है न केवल केवल ज्ञान से मुक्ति वो भी नहीं कहता नहीं है तो फिर आप प्रश्न क्यों उठा रहे हो फिर ऐसा तो नहीं कहना चाहता नहीं आपका सिद्धांत बताइए पहले आप अपना सिद्धांत बताए है क्या मुक्ति का फल किसका मानते हैं आप मुक्ति ज्ञान से होती है ज्ञान मुक्ति ज्ञान ऐसी मतलब uh, आप उसमें कर्म और उपासना को नहीं लेते हैं कर्म और उपासना भी ज्ञान के लिए होते हैं तो कर्म और उपासना की जरूर होते है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं लेकिन उसमें जो साक्षात जो कारण होता है मुख्य जो कारण होता है वो ज्ञान होता है मुख्य कारण ज्ञान होता है, है? है वहाँ पर कर्म उपासना नहीं होती तो ठीक है हमारा भी वही अर्थ है हम भी वही कहना चाहते हैं और ऐसा होते हुए हो भी हम ये सहयोगी को भी कथन किया जा सकता है कि निष्काम कर्मों का फल मुक्ति ऐसा कहा जा सकता है जब ये कहा जा सकता है कि तप से योग सिद्ध होता है जब ये कह सकते हैं लेकिन केवल तप, तप से योग सिद्ध नहीं होता है वहां तो तत्वज्ञान से योग सिद्ध होता है फिर भी वहां तप से योग सिद्ध होता है कहा है कारण को भी कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है वहां पर आप यह ऐसी विवक्षा है कि आप यही मानते हैं कि जान की लेकिन यूं सहयोगी होते हुए कर्म जान भी सहयोगी तो मुझे तो फिर मेरे को आपत्ति नहीं है थे थे थे। तो फिर आप खंडन क्यों कर रहे हैं आप तो खंडन में बस इसी सोच का कर रहा हूं। जो वो सोच वो आप ऐसा मान रखा है आपने मान रखा आप अपनी तो मान्यता के अनुसार आपकी नहीं है अच्छी बात है एक विचारधारा इसमें ये भी है की जो ऐसा मानते है की मुक्ति का जो फल है वो निष्काम कर्म जो है जैसे अपने पास होने वाले कर्म होते हैं कर्म होता, जैसे फल होता है उसी तरह से तो उसमें कोई आपत्ति आप नहीं ऐसा कहना है। उस में उसमें क्या आपत्ति है <laughs> वो ऐसा कहकर के ये थोड़ा कहना चाह रहे वहां ज्ञान कारण नहीं होता है और उपासना कारण नहीं होती ऐसा थोड़ा कह रहे वो तो केवल उसकी उसकी मुख्यता को बता रहे हैं कि भाई ये जो फल है ये कर्मों का फल होता है और मुक्ति किसका फल है कर्मों का फल है कौन से कर्मों का निष्काम कर्मों का अगर आप प्रमाण चाहते हो तो योग अपने स्वामी दयानंद के ग्रंथ पढ़ो वहां बताते हो निष्काम कर्मों का क्या फल है मुक्ति बताया उन्होंने उसमें कोई बात ही नहीं है वह समोल्लास में रा पता नहीं पूरा पढ़ो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको हाजी <laughs> हाँ जी अब देखिए आप उच्चते वो बताया जा रहा है यथावचनम विग्रह इस सूत्र में जो तेरह प्रकार के कर्मों को बताने वाले जो शब्द है उन शब्दों को यथावचनम जैसा जैसा उसका शब्द है उसी के अनुसार विग्रह कर लेना चाहिए यानी जो शब्द जिस लिंग का है उसी लिंग में उसका विग्रह कर लेना चाहिए तो अभिषेचना ये जो शब्द है ये नपुंसक लिंग में है इसलिए शुद्ध अभिषेचनमित स्नान प्रतिदिन शुद्ध जल से स्नान करना ऐसा इन्होंने अभिषेचन का अर्थ किया है उपवास उपवास का अर्थ कर रहे हैं पापाद उपरम्य गुण सह वास हा। हाँ जी हाँ जी उपवास का अर्थ इन्होंने किया है पापाद उपरम पाप से हट करके उत्तम गुणों के साथ वास करने को उपवास कहते हैं यह एक अर्थ इन्होंने किया है उपस्थेन्द्रिय संयम उपस्थेंद्रीय उपस्थेंद्री को संयम में रखना यह ब्रह्मचर्य कहलाता है गुरुकुलवास अगला कर्म है गुरुकुलवासा अर्थात गुरुकुल विद्या अध्ययनार्थो वासा विद्या अर्जन करने के लिए गुरुकुल में वास करना यह गुरुकुल वास है इतानी कर्मा ब्रह्मचारी अदृष्ट फलाया ये जो कर्म है ये कर्म ब्रह्मचारी के अदृष्ट फल को देने वाले कर्म है स्पष्ट हो गए जी वान सेवनम वानप्रस्थ आश्रम में रहकर के वानप्रस्थ आश्रम के जो नियम है उनका सेवन करना वानप्रस्थ आश्रमीना यह वानप्रस्थ आश्रमियों का कर्तव्य है उसको विस्तार से कुछ बताया नहीं है केवल वानप्रस्थ के द्वारा करने योग्य जो कर्म है वो कर्म करते जाना यज्ञ दाने यज्ञ करना और दान देना तथा प्रोक्षण सूत्र में आया प्रोक्षण व्रीआदिना धान्या नाम, आम्रादी नाम वृक्षा नाम चिंचनम प्रोक्षण का मतलब है आ, नहीं प्रोक्षण का मतलब एक होता है शुद्ध करना जैसे व्री आदि नाम व्री व्री धान को कहते हैं चावल है दाल है बहुत सारे हैं उन उन धान्यों को उन अनाजों को शुद्ध करना एक तो ये है और फिर आमरादि वृक्षा नाम आमरादी वृक्षों में पानी डालना उनको बढ़ाना ये कर्म है। दिग्पय दिशाओं का उपयोग करना पूर्वाभिमुखोपेशन आदो कर्माने पूर्वाभिमुख बैठना उत्तराभिमुख बैठना दक्षिण मुख करके बैठना यह जो प्रयोग किया जाता है ना अलग अलग अवसरों में उपासना के काल में संस्कारों के काल में दिशाओं का प्रयोग होता है व्री नाम धान है और नहीं उसी को नहीं खोला है नाम। व्री आदि नाम को धान्यादि नाम कह दिया है और नाम वृक्षा नाम और आमरादि वृक्ष यानी धान है और अलग अलग अनाज होते हैं ना उनको साफ करना शुद्ध करना पवित्र करना ठीक है जी ये गृहस्थी के काम बता रहे हैं नहीं नहीं सन्यासी का भी आया नहीं ये भी आ, सन्यासी का तो आगे आएगा ठीक <laughs> है हाजी क्या <laughs> पूछने वाले थे हाँ जी अच्छा पूछने वाले थे नहीं सन्यासी का कर्म नहीं है ये तो गृहस्थी के कर्म है नक्षत्रोपयोग नक्षत्रों नक्षट्रो का उपयोग करना हाँ जी हाँ जी नक्षत्र नक्षत्रोपयोग नक्षत्रों का उपयोग कैसे नामकरणादि संस्कारे किसी का नाम करना है तो नक्षत्रों का उपयोग करता है उपयोग किया जाता है यह अलग अलग संस्कारों में नक्षत्रों का प्रयोग होता है काल आदि की दृष्टि से भी होता है हाँ जी मंत्रो, मंत्रो, मंत्र मंत्रों मंत्र जपा का प्रयोग मंत्रों से जप करना काला काल का उपयोग कैसे करना है वसंत वसंतादि दीक्षाया मिति आदि जो ऋतु हैं किसी दीक्षा आदि के लिए ऋतुओं का प्रयोग करते हैं उत्तरायन में करना दक्षिणायन में करना हाँ? जी अलग अलग दीक्षाएं लेते हैं अलग अलग यज्ञों के लिए कोई वसंत ऋतु का प्रयोग करेंगे कोई ग्रीष्म ऋतु का प्रयोग करते हैं किसी यज्ञ में हेमंत का प्रयोग करेंगे किसी यज्ञ में शिशिर का प्रयोग करेंगे ऐसे अलग अलग होते हैं अलग अलग यज्ञों के लिए अलग अलग ऋतुओं का प्रयोग करते हैं किस ऋतु में यज्ञ करना चाहिए उसी ऋतु में उस यज्ञ को करते हैं इस तरह का नक्षत्र नक्षत्रों का उपयोग तो यह तो तो है ना जैसे नामकरण आदि करते हैं ना किस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ उस नक्षत्र को ध्यान में रख करके अः उसका नाम आदि करते हैं नामकरण करते हैं मतलब पता है पता है पता रखना है ना अपने को रिकॉर्ड रखने के लिए वो वो ये सब प्रयोग में आते हैं ज्ञान के लिए हमुक नक्षत्र में मूल नक्षत्र में बच्चा उत्पन्न हुआ है इसलिए इसका नाम मूल शंकर है और मूल शंकर आगे चलकर के दयानंद हो गए ऐसा हाँ जी अब आगे ये ये गृहस्थ कर्मा ये गृहस्थ के कर्म बताएं नियम अब आया है सन्यासियों के नियमा शौच संतोषाद यसि सन्यासीना कर्मा ये शौच संतोषादि ये पांच जो नियम है ये सन्यासियों के कर्म है चकारेना अवशिष्टा योगांगा चकार से जो जो भी बचे हुए हैं वो वो सारे ले लिया समाधि पर्यता ने समाधि पर्यंत जितने भी कर्म हैं वो मुमुक्षु लोगों के कर्म हैं है।, है तो संास का कम ही काम होता है <laughs> कम का मतलब वो जो गृहस्थ लोग जो करते हैं ब्रह्मचारी लोग करते हैं वानप्रस्थ लोग करते हैं उनकी अपेक्षा से आप अपेक्षा को क्यों नहीं देखते हैं जिस अपेक्षा को लेकर के बोल रहे हैं ना हाँ मान लो ना इस अपेक्षा में कम होते हैं भाई गृहस्थ सबकी सेवा करता है मतलब सबको खिलाता है पैसा भी कमाना होता है और सबको देखभाल करना पड़ता है घर बनाना पड़ता है पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है ऐसे कर्म सन्यासी को नहीं करना पड़ता है सुनो सुनो फिर वही बात है अपेक्षा से देखने में दिक्कत क्या आ रही है आपको जो कर्म वो करते हैं ना वैसा कर्म सन्यासी नहीं करता है तो नहीं करता ये तो तो हम जो भी फिर फिर तो फिर आप देख इधर उधर क्यों जाते हैं यह, यहाँ जिन जिन कर्मों को लेकर के बोल रहा जा रहा है ना यहाँ अपेक्षा से देखो ना हाँ हाँ वही वही है न जिनको समझ रखना चाहिए ना क्या कहना चाहता है व्यक्ति चलिए हाँ जी तानी कलु अदृष्ट फलाया ये जितने तेरा कर्म बताए हैं तानी एता वे ये तेरा कर्म अदृष्ट फलाया अदृष्ट फल देने वाले हैं चिरेना देर से देते हैं अस्विन जन्मनी इस जन्म में भी दे सकते हैं आगे चल करके चिरतरेना इसी जन्म में बहुत आगे मरते समय भी हो सकता है अथवा पर पर अगले जन्म में भी हो सकता है चिरतमयन चिरता में ना अर्थात बहुत देर के बाद कैसे जन्मों जन्मोपरम अपवर्गे मोक्षे जन्म परम होने के उसका फल जो है मुक्ति में मिल जाता है ऐसा भी हो सकता है ठीक है वो सब पालन करते हैं उसमें कोई बात नहीं है जिस रूप में सन्यासी कर पाता उस रूप में गृहस्थी लोग नहीं कर पाते हैं यूं तो सत्यादि का पालन तो सभी करना है सबको करना है गृहस्थी का वो मुख्य कर्म हो गया जितना ध्यान वो उसमें देता है उतना ध्यान नहीं दे सकता उनमें केवल अंतर है इस रूप में अंतर है है तो सबका सब नियम पालन करना है। पर जिस रूप में एक सन्यासी उसी के लिए जीता है पर गृहस्थी उसी के लिए नहीं जीता वो गृहस्थ के लिए जीता हुआ इनको करता है ऐसा है ठीक है चलो दो सूत्र तो हो गए आपके हाँ जी मैं जो प्रश्न पूछता को कष्ट होता है तो फिर इसमें होगा जी नहीं जहाँ समझते हुए अगर समय व्यर्थ करने के लिए व्यक्ति समय यापन के लिए ऐसा पूछता तब पाप लगेगा अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है वास्तव में नहीं समझ में आ रहा है फिर वो प्रश्न कर रहा है तो उसमें कोई पाप नहीं लगेगा हाँ तो तो क्या पूछे किन का वो समय तो जाएगा उसमें तो क्या दिक्कत है जब उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहे हैं तो पूछ रहा है किनका समय का, किन का, समय का? बाकी है। क्यों नहीं है मूल्य नहीं सबको समझ में आएगा।, आएगा आप उन सबको लेकर के चल रहे हैं तो सबके साथ चल रहा है ना आपने आप इधर इधर जाइए रुकिए आपने ये स्वीकार किया है इस आपको साथ लेकर के चलूंगा तो लेकर चलो फिर समय कहाँ जा रहा है ठीक ही क्या है समय कहाँ जा रहे हैं आपको उन उनको अवसर दे रहे हैं इतना आप वो तो उनको फल नहीं मिलेगा उनको भी फल मिलता है इसलिए इस दर्शन के आधार पर दोनों को फल मिलता है यानी देने वाले को भी मिलता है लेने वाले को भी मिलता है जैसा नहीं नहीं कई बार कई बार जो है ना जहाँ जानबूझ करके भी ऐसा नहीं, तो तो नहीं आपने नहीं किया होगा लेकिन तो करने वाले करते तो हैं आपका मत क्या क्या है है वो वो वही तो कह रहे हैं कोई किसी ना किसी दृष्टि को लेकर के पूछा ही जाता है लोग पूछते हैं मैं वैसा नहीं पूछना चाहे कभी नहीं पूछना चाहिए मैं कह नहीं चाह रहा हूं लेकिन समय को देखते हुए हमको वो भी देखना चाहिए ठीक है ओंकार करते हैं कुछ कह रहे हैं <laughs> ये पूछते पूछते एक घंटा पूरा लेते मतलब बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछते हैं लेकिन एक आधी प्रश्न पूछते हैं लेकिन एकाद प्रश्न ऐसा पूछते हैं जिसमें बहुत सारा समय जाता है अंतरण प्रश्न नहीं नहीं वो सोच समझ करके पूछते हैं ना मतलब ऐसा प्रश्न पूछूं जिसमें समय लगे छोटे मोटे प्रश्न नहीं पूछते वो यही तो है ना नहीं वो सोच विचार के नहीं ऐसा है सभी लोग आप में सभी लोग जानबूझकर के भी कभी पूछते हैं और समझ में न आने पर भी पूछते हैं सभी पूछते हैं ऐसा इसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है हाँ तो बस ये है ये कह रहा है ना कि मैं तो ऐसे नहीं पूछता हूँ हाँ तो जैसे कभी मैं कब कभ कह रहा हूँ हर बार आप ऐसा करते हैं पूछते नहीं पूछते हैं पूछता हूँ बस इतना ही अंतर रखना है हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं आगे खंडन करना करना मैं तैयार शिष्या हाँ तो करते रहे ना हमें कोई आपत्ति नहीं करते रहिएगा ओंकार ओ ओम। ओम। ओम। सबको नमस्ते